माँ की बातें मेरे जीवन के वे दिन बड़े आनंद के दिन थे जब श्रीमाथी एक दिन माँ के पास गई तो देखा वे एक कटोरी मिलाई के दानों को सान कर बड़े आनंद से दो चार बार अपने मुंह में डाली उसके बाद घर में जितने भक्त थे उन सब के हाथों में देने लगी मैंने कहा आह माँ आपका खाना तो हुआ नहीं माँ कहा इन सब लड़कियों के खाने से ही मेरा खाना हुआ और एक दिन जाकर देखती हूँ कि माँ के शरीर में चर्म रोग के चकते उभर आए हैं माँ ने कहा देखो यह सब क्या हुआ है बेटी कैसे ठीक होगा मैंने कहा माँ लोग कहते हैं कि गौशाले में कंबल बिछाकर उसके ऊपर ढाई बार लोटने से ठीक हो जाता है माँ ने कहा आहा गोशाला और गंगा बड़ी ही पवित्र है इसीलिए लगता है ठीक हो जाता है एक दिन अपने सात वर्ष की बहन को साथ लेकर माँ का दर्शन करने गई कुछ देर पहले वह नवद्वीप गई थी और वहाँ से तुलसी की माला पहनकर लौटी थी माँ उसको माला पहने देखकर आनंदित हुई और उसकी पीठ ठोकती हुई बोली आहा इसका ऐसा वेश कब हुआ उस दिन मैं अपनी दो महीनों की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 आपके इस स्थान में आकर मलमूत्र करके अपवित्र करती इसीलिए नहीं लाई माँ ने कहा तो उससे क्या हुआ वहां उपस्थित सब लोगों से माँ बार बार कहने लगी आह देखो दो महीने के बच्चे को घर पर रखकर कितने दूर से आई है कितना कष्ट हो रहा है मैंने उनसे सिंह की थोड़ी मिट्टी मांगी तो माँ ने अपने भतीजे सेवा देने को कहकर मुझसे बोली बहुत जागृत देवी है लौटते समय प्रणाम करने पर माँ ने कहा आओ फिर आना बेटी